श्री धर्ग संहिता द्वारिका खंड सातवां अध्याय श्री कृष्ण के हाथों से रुक्मी की पराजय तथा द्वारिका में रुक्मी और श्री कृष्ण का विवाह श्री नारद जी कहते हैं रुक्मणी के हरण और मित्रों की पराजय का वृतांत सुनकर विस्मक पुत्र रुक्मि ने समस्त भूपालों के सुनते हुए यह प्रतिज्ञा की कि राजाओं मैं आप लोगों के सामने यह सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि युद्ध में श्री कृष्ण को मारकर रुक्मणी को लौटाए बिना मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूँगा यूँ कहकर उस महा उद्भट्ट वीर ने दिव्य कवच धारण किया जो ठोस एवं श्याम वर्ण का था उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह नील मेघ से निर्मित हुआ हो फिर उसने सिर पर सिंधुदेशीय सिरस अर्थात टोप रखा सोबीर देश का बना हुआ सुंदर धनुष लाट देश के दो तरकस मलिक्ष देश की तलवार कुटस देश की ढाल ये की महाशक्ति गुजरात की गदा बंगाल का परिघ और कोंकड़ देश का हस्त त्राण अर्थात दस्ताना धारण करके उंगुलियों में गोधा के चर्म से निर्मित अंगुली त्राण बांध लिया और क्रीड रत्न में कुंडल तथा सोने के बाजूबंद से विभूषित हो रुक्मी ने युद्ध करने का निश्चय किया फिर घोड़ों से युक्त जैत पर आरूढ़ हो दो अक्षौड़ी सेना साथ लिए उसने श्री का पीछा किया शत्रुओं की सेना को पुनः आति देख महाबली बलराम ने यादवों की सेना साथ से सम्रांगण में उसका सामना किया रुक्मी बार बार धनुष्ठंकारता और कठोर वचन बोलता हुआ अतिरथी अती देवेश्वर श्री कृष्ण के पास जा पहुंचा और बोला अरे खड़ा रह खड़ा रह यदि जीवित रहना चाहता है तो तुरंत मेरी बहन को छोड़ दे नहीं तो मैं सेना से तुझे इसी समय यमलोक को भेज दूंगा तेरे कुल पर राजा जयाति का साप लगा हुआ है और तू ग्वालों की जूठन खाने वाला है जरासंध के भय से भीत रहता है और काल यमन के आगे से पीड़ दिखा भाग चुका है यो कहकर उसने अपने तर्क से एक बाढ़ निकाल कर धनुष पर चढ़ा दिया और उसे कान तक खींचकर श्री कृष्ण की छाती को लक्ष्य करके चला दिया। उस से से आहत होने पर भी भगवान ने एक सायक से उसके धनुष की टंकार करने वाली प्रत्यंता इस प्रकार कर दी मानो गरुण ने किसी सर्पणी को छिन्न भिन्न कर डाला हो फिर रुक्मी ने शीघ्र ही अपने धनुष पर टंकार ध्वनि करने वाली दूसरी स्वर्णभूषित प्रत्यंता चढ़ा ली और दस बाणों द्वारा रणभूमि में श्रीहरि को घायल कर दिया तब श्री कृष्ण ने एक मार मारकर रुक्मी के प्रत्यंता सहित धनुष को उसी क्षण वैसे ही काट दिया जैसे ज्ञान के द्वारा त्रिगुणात्मक संसार बंधन को काट दिया जाता है श्री कृष्ण ने अपने अमोक बाण द्वारा बीज से ही उसके धनुष के दो टुकड़े कर दिए फिर उन्होंने रुक्मी को सौ बाण मारकर युद्ध में छत विक्षत कर दिया धनुष कर जाने पर विदर्भ राजकुमार ने श्रीहरि के ऊपर चमचमाती हुई महाशक्ति उसी प्रकार चलाई जैसे किसी मुनि ने विज्ञान के लिए महाशक्ति का प्रयोग किया हो गदाधारी भगवान गदागृत ने अपनी गदा से उस महाशक्ति पर प्रहार किया जिससे उसके दो टुकड़े हो गए उस खंडित शक्ति ने रुक्मी के ही सारथी को मार डाला भगवान की को मुदी की नाम वाली भारी गदा ने रुक्मी के रथ के ऊपर पड़कर उसे घोड़ों सहित उसी प्रकार चूर्ण कर दिया जैसे वज्र के प्रहार से कोई पर्वत चकना चूर हो गया हो तब भीषम कुमार रुक्मी ने भी श्रीहरि पर गदा चलाई किंतु भगवान ने उसे पुनः चक्र चलाकर चूर्ण कर दिया सोने के बाजू से विभूषित बलवान रुक्मी ने बंगाल का परिग हाथ में लेकर उसके द्वारा श्रीहरि के कंधे पर प्रहार किया और उस युद्धभूमि में मेघ के समान गजना करने लगा परिग से ताड़ित होने पर भी पुष्पमाला के आघात को कुछ भी न गिनने वाले हाथी की भांति भगवान अविचल रहे उन्होंने उसी परीख से सम्रांगण में रुक्मी पर आघात किया परिग की चोट खाकर रुक्मि मन, मन कुछ व्याकुल हो फिर उसने युद्धभूमि में माधव की भर्तना करते हुए ढाल और तलवार हाथ में ले ली भगवान ने भी अपने खड्ग का प्रहार करके उसकी ढाल और तलवार काट दी उस खड्ग के अद्रभाग से रुक्मी का सिर स्त्राण और विशाल कवच कट कर गिर पड़े लगे हाथ उसके दस्ताने भी काट दिए गए अब उस युद्ध में रुक्मि के हाथ में केवल तलवार की मुट्ठी रह गई थी उस दशा उस अपने पास आए हुए रुक्मि को श्रीहरि ने भुजदंडो से पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा और जैसे मृग के ऊपर सिंह सवार हो जाए उसी प्रकार वे उसके ऊपर चढ़ गए तथा रोजपूर्वक तीखी धार वाले अपने नंदक नाम के खड्ग को हाथ में ले लिया श्री कृष्ण को अपने भाई के वध के लिए उद्यत देख भय से विवल होती और पति के चरणों में गिरकर उस सती राजकुमारी ने करुण स्वर में कहा श्री रुक्मणी बोली अनंत देवेश्वर जगन योगेश्वर आपकी शक्ति अचिंत है आप इस जगत पालत के पालक हैं अतः करुणा सागर आपके का वध होना उचित नहीं श्री नारद जी कहते राजन डर के मारे विलाप करती हुई रुक्मणी का मुंह देख दुख के कारण सूख गया था उसका कंठ रूंध गया अपनी प्रिया सती रुक्मणी की ऐसी अवस्था देख कर, अरी अरी रुक्मी के से विरत हो गए, फिर उसी परास्त करके सैनिकों सहित बलराम जी वहां आ पहुंचे उन्होंने देखा कि रुक्मी कुरूप और दीन अवस्था में बंधा पड़ा है फिर तो उनके हृदय में दया आ गई और उसका बंधन खोलकर बलराम जी ने श्रीहरि को फटकारते हुए कहा कृष्ण तुमने यह अच्छा नहीं किया यह लोक निंदित कर्म है अपनी पत्नी के भाइयों के साथ इस प्रकार प्रयास नहीं किया जाता जिसके बड़े भाई को तुमने विरोप कर दिया वह रुक्मणी भाई की इस दुर्दशा से चिंतित होकर तुम्हें क्या कहेगी श्री कृष्ण से यो कहकर वे रुक्मणी से बोले कल्याणी तुम शोक न करो सुचिस्मित स्वस्थ हो जाओ आर्य कुमारी महावते तुम शोक बिल्कुल छोड़ दो मन में दुख मत मानो प्रिय अथवा अप्रिय जो भी प्राप्त होता है वह सब मैं काल का किया हुआ मानता हूँ जैसे घनमाला वायु के अधीन होती है उसी प्रकार यह सारा जगत काल की वशीभूत है उस काल को तुम कल्पना करने वालों का स्वामी परमेश्वर एवं विष्णु समझो मैं और मेरा यह भाव ही जगत के लिए बंधन का कारण होता है अहमता और ममता से रहित भाव ही मोक्ष है इसमें संशय नहीं है सुख और दुख देने वाला दूसरा कोई नहीं है यह सब लोगों का अपना भ्रम ही है शत्रु मित्र और उदासीन की कल्पना संसारी लोगों द्वारा अज्ञान के कारण की गई है इस प्रकार भगवान बलराम के समझाने पर भीष्म पुत्र रुक्मि वह से छोड़कर चला गया और रुक्मणी को भी प्रसन्नता हुई रुक्मी का मनोरथ व्यर्थ हो चुका था बलराम और श्रीकृष्ण के द्वारा जीवित छोड़ दिए जाने पर अपने विरूपकरण की घटना को याद करके उसने तपस्या में लग जाने का विचार किया किंतु मुख्य के मना करने पर उसने तब का विचार छोड़ दिया तथापि कुंडनपुर में फिर पहर नहीं रखा रुक्मि ने अपने निवास के लिए भोजकट नामक एक उत्तम नगर का निर्माण कराया राजन बलराम और यदवंशी योद्धाओं से घिरे हुए रुक्मी सहित भगवान गोविंद अपनी विजय द्वन्द भी बजाते हुए द्वारिका को चले गए वहां बड़ा भारी उत्सव मनाया गया मार्ग शीर्ष मास में साक्षात श्रीहरि ने वैदिक विधि के अनुसार रुचिर मुख वाली रुक्मणी के साथ विवाह किया रुक्मणीपति श्रीहरि का विवाह संपन्न हो जाने पर श्री रुक्मणी देवी उनके रुक्म मंदिर अर्थात सुवर्ण में भवन की शोभा बढ़ाने लगी पुण्यवती द्वारिकापुरी उस समय देवराज इंद्र की अमरावती के समान सुशोभित हो रही थी भीष्म नंदिनी रुक्मणी के विवाह की इस विचित्र कथा को जो भक्ति भाव से सुनता और सुनाता है वह भक्त श्लोक में भी वैभव से सम्पन्न रहता है और देहावसान के पश्चात वहीं मोक्ष का भागी होता है इस प्रकार से गर्गसहिता में द्वारका खंड के अंतर्गत नारद भवलाश्व संवाद में श्री रुक्मणी का विवाह नामक सातवां अध्याय पूरा हुआ